और स्वदेश के लिए काम करते हैं सनातन धर्म के लिए काम करते हैं आरएसएस से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं इनके बहुत लंबा लिस्ट है मैं प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम उन्हीं से सुनेंगे उनके बारे में और ग्लोबल सबमीट जो उन्होंने अटेंड किया है उसका अनुभव भी आपको सुनाएंगे स्वदेश छड्डा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम शांति कैसे हैं आप कुल मंगल कुशल मंगल क्या बात है <laughs> सुदेश चडमिट जो जो हुआ उसमें अच्छा हजारों लोग व्यक्ति बहने सेवा कार्य में लगी हुई है जी जी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जैसा की यहाँ के मुझे मालूम है लगभग पचास हजार बहने सेवा कार्य में लगे हुए दस यार भाई जी, सेवा कार्य में निःशुल्क यानी अपनी की जिंदगी को छोड़कर एक सामाजिक कार्य में एज ए साधवी मैं तो साधवी बनूंगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के व्यक्ति के चरित्र निर्माण में समाज का चरित्र निर्माण में जब व्यक्ति का चरित्र निर्माण होगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा बिल्कुल बिल्कुल मुझे आखिर बहुत अच्छा लगा और मैं देखता हूँ इतने सेवा कार्य कल मेरे साथ मान्य इंद्रेश जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विशिष्ट प्रचारक हैं, <laughs> उनका भी मेरे साथ ही आना हुआ <laughs> तो उनका बहुत ही बहुत अच्छा लगा कई लोगों से चर्चा हुई मेरे उस बारे में तो बहुत लोगों ने लाइक किया पॉइंट टू पॉइंट देश के बारे में नेशन फर्स्ट अगर हमारा चरित्र होगा तो क्या नेशन फर्स्ट होगा नेशन के हर चीज हमें लाइक करेंगे और देश तरक्की करेगा एक विकसित भारत बनेगा पूरे विश्व में हम विश्व गुरु हम विश्व विश्वगुरु किसी प्रॉपर्टी या किसी देश को अपने हाथ में नहीं लेके हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे विश्व में राज करेंगे जैसे एक सौ बानवे कंट्री ने हमें योग योग के माध्यम से योग गुरु एक्सेप्ट किया हर एक कंट्री हमें एक्सेप्ट करने बिना हमारी मर्जी के कोई भी देश कोई काम नहीं कर सकता चाहे ट्रम्प हो जैसे हम हमारा स्लोगन है कि स्वदेशी अपना हो mm. के पचास परसेंट का जवाब हम स्वदेशी कोक और पैप्सी को अवइड करके उसका जवाब देने के लिए तैयार है मेरा पूरे विश्व में यही आग्रह है कि पूरे भारतवासियों को कि कम से कम अपने घरों में पेप्सी कोक और विदेशी चीजों को अवॉइड करके भारत को भारत और ट्रंप को पचास परसेंट की जो लगाया, उसको उसकी औकात बतानी पड़ेगी हमें देशी चीजें स्वदेशी इस्तेमाल <laughs> करके और आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म कुमारी में मैं पहाड़गंज सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ लगभग बीस पच्चीस साल के सेंटर के साथ मेरा संपर्क है तो बहनों को देखे जो भी इसका नाम क्या वहाँ कार्यपकती जो भी कार्य है वो अच्छा लगता है समाज में हमारी बहनों के माध्यम से पहाड़गंज में हजारों बच्चों का यानी चरित्र निर्माण उनको योगा और इस माध्यम से लाल के माध्यम से बच्चों को जोड़ा और वोक ब्लास्ट यानी वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के बच्चे हमारे कल्चर में आए तो यही मेरा आग्रह रहता बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी मैं सरस्वती बाल मंदिर स्कूल जो आर का स्कूल है उसका में चेयरमैन होने के नाते जब भी मुझे मौका मिलता है पेरेंट्स बच्चे को बात करने का तो मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को अपने बच्चों को मंदिर या या भी आपके श्रद्धा स्थान है यहाँ सेंटर में जरूर लेके जाए आपका बच्चा मंदिर जाएगा सेंटर में जाएगा तो समाज की बुराइयों से बचा रहेगा वो डरेगा कोई काम गलत करेगा भगवान मुझे देख रहा है तो मेरा यही आग्रह रहता है अपने बच्चों को सामाजिक आरडब्ल्यू कोई एसोसिएशन कहीं ना सामाजिक गतिविधियों में जुड़े व्यक्ति का कभी निर्माण हो पाएगा जब वो सामाजिक गतिविधियों में जुड़ेगा किसी अध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ेगा आज कम मैंने देखा कि अब जो आने वाले बच्चे हैं, पन्द्रह बीस साल से ऊपर उनका अध्यात्मिक की तरफ ज्यादा झुकाव है वो वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं वो तंग आ गए यानी कि जी जी और वो अध्यात्मिक की तरफ मैं देखा बच्चे अधिक जुड़ रहे हैं या मेरी सोच ऐसी है, है तो मुझे जो बच्चा मुझे लगता है बिल्कुल जी जी आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुदेश चड्डा जी ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आपको बड़ा अच्छा लगता है और समानता आप देख रहे हैं जिस तरह से आरएसएस काम कर रहा है वैसे ही यहाँ पर आने के बाद जो डिसिप्लिन है वो देखकर आपको बड़ा आश्चर्य लगता है और बहनों के द्वारा संगठन ये चल रहा है ये भी आपको बहुत खुशी दे रहा तो ग्लोबल ये जो सबमिट हुआ तीन दिन का आप अटेंड किया है तो इसके बारे में यहाँ एकता और विश्वास की बात पर जो है पूरा इस इस थीम पर कार्यक्रम हुआ तो आप अनुभव को कैसे बताना चाहेंगे जी मुझे यहां के ये महसूस हुआ कि जो हमारा मोटिव है कोई जात पात नहीं किसी को नहीं पता मैं किस कार भोजन कर रहे हैं ट्रस्ट हर एक का एक दूसरे में विश्वास है बिना जात पात के बिना किसी लगाव के अमीर है गरीब है इंडस्ट्रिय है या बिजनेसमैन है या एक सर्विस करने वाला है सब एक ही एक ही नजरिए से सब देखा जा रहा है इकट्ठे भोजन कर रहे हैं जो बहुत अच्छी बात लगी और पूरे हम भारत में हमारा यही लक्ष्य है कि जात पात को छोड़ के हम एक मानवता के नाते आपस आप में जुड़े और यही ग्लोबल समिट का यही अर्थ है कि आपस में ट्रस्ट विश्वास के साथ आगे बढ़े जी जी Uh, सुदेश चज्जारी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सुंदर बातें है आपने बताया और अपने uh, प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बताइए आप क्या करते हैं बेसिकली <laughs> तो मैं तो फ्री हूँ बच्चे बिजनेस करते हैं जी दिल्ली में मेरे बच्चों के होटल हैं। है हाँ। जितने भी लोग ब्रह्म कुमारी के दिल्ली में आते है वो मेरे होटलों में फैरते हैं <laughs> तो जितना होटल का रेट होता अगर वो बोलते हैं ब्रह्म कुमारी आर एस एस आए तो उससे फिफ्टी चार्जेस करते हैं न्यू दिल्ली स्टेशन के बिल्कुल पास में है और दूसरा बच्चों के ऑर्गेनिक इंडिया ऑर्गेनिक आपको मालूम होगा टाटा ने खरीदा खरीदी थी इस ऑर्गेनिक इंडिया ऑर्गेनिक इंडिया के जितने फ्रेंचाई है दिल्ली में वो मेरे ही बत्तीस अच्छा। का बिजनेस है फादर फोर फादर का आयुर्वेदिक मेडिसिन का पहाड़गंज में सबसे पुरानी दुकान है पहाड़गंज की आयुर्वेदिक मेडिसिन की तो उस माध्यम से बच्चों को यही संस्कार देके भारतीय कल्चर के साथ जोड़ने का तो वो वही बिजनेस हमारा अब तक चल रहा है दिल्ली में कई हिमालय डावर्स इनके स्टॉक है वो तो तो बच्चे देखते हैं मैं पूरा टाइम सामाजिक कार्यों में रहता हूँ मुझे भगवान की कृपा से दिल्ली में सबसे बड़ा मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला पहाड़गंज में जिसमें एक व्यक्ति एट ए टाइम वो ब्रह्म कुमारी पहाड़गंज सेंटर के सारे कार्यक्रम उसी मंदिर में होते हैं जो पहाड़गंज दिल्ली के चिन्ह चुने मंदिरों में से एक मंदिर है इसका नाम क्या बिल्कुल अपना सेंटर है सेंटर से नेक्स्ट गली में ही है तो सेंटर के बाद तो छोटी जगह थे इसके सारे कार्यक्रम सेंटर के उसी मंदिर में उस मंदिर का प्रेजिडेंट भी हूँ तीन यार मंदिर हैं तीन यार मंदिरों का कोषाध्यक्ष हूँ अलग अलग सेंटर मेरा मोटिव से धार्मिक दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि ज्यादा है, है, है बाकी बच्चे देख रहे हैं बिजनेस स्वदेश चड्ढा सर बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया अपने बारे में अब आप बिल्कुल निवृत्त होकर सामाजिक सेवा में संलग्न रहते हैं और बच्चे आपके बिजनेस कर रहे हैं जी जी जी तो जी के आते और... और एक आत्मीयता बन गई है <laughs> चलिए स्वदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर और आपने कहा कि ये जो ग्लोबल सब मीट है यहाँ पर विश्व बंधुत्व के बारे में बताया गया और जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर विश्वास और एकता के साथ जुड़ेगा तो ही विश्व का कल्याण होगा और सब एकता के माला में बंध जाएंगे तो बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह आप जो है सामाजिक सेवा में और बाबा का जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है उससे भी जुड़े रहें और लोगों को योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें ओम शांति जय श्री राम आप सुनाए हैं जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो